ओम ज्ञान चमी रंजन शलाखय चक्षुर्मी तम ये नस्म श्री गुर नम हरे कृष्ण हरे कृष्ण आप कुछ कथा है नहीं अभी कुछ नहीं बोल भक्ति विकास स्वामी महाराज ने भक्ति विकास स्वामी वो वो, वो इन्विटेशन है नहीं। उसका शब्द हाँ, हाँ, वो जो मुझे उम्र चाहिए वो खाद जो है भक्ति विकास स्वामी भक्ति विकास स्वामी महाराज वो लंदन से हैं। वो प्रबोधनी पुस्तक है मैं सब खाई कहते हैं उसमें मेरे संक्षिप्त वो परिचायबोधनी पुस्तक तो हम सब एक-एक हैं तुम्हारा जी का परिचय है शौक है तो तो इनके साथ, इनके साथ हैं डॉक्टर केशव डॉ केशवानंद पुस्तक लाने के लिए अभी अभी मैं रामानंद राय दास दीक्षा नाम है दीक्षा वो ड्राइविंग लाइसेंस में दूसरा नाम है ने जो तो बर, आ, ए, उनका नाम है भग, भक्ति सिद्धांत दास बालोराम ना, पहले नाम था ना, बालोराम ना, और दीक्षा के बाद भक्ति सिद्धांत दास सबका नाम दास है भगवान का दास का वही भक्ति सिद्धांत दास एक और डॉक्टर दास हैं ये है राजेश प्रभु हमारे तो जो आज प्रोग्राम है, है। और, और इसमें मेरा परिचय है मैं इस छोटी पुस्तिका का लेखक हूँ अंग्रेजी में लिखी और इसका अनुवाद प्रकाशित है इसी रूप में इसमें कैसे घर में भक्ति करना है ये गौड़िया संप्रदाय की विधि अंक के अनुसार इसका पूरा वर्णन है कैसे चिलक लगाना है क्या क्या मंत्र बोलना है कैसे जापमाला का प्रयाग करना है दीक्षा का मतलब क्या है इसकन संघ का क्या उद्देश्य है कैसे घर घर में पूजा अर्चना करना है सर्वे के अनुसार जो जो इस आधुनिक जमाने में एक व्यवहारिक है उस सभी उपदेश है उसमें हिंदी आपको पहले भी इंग्लैंड में जन्म था और वहा मातृभाषा इंग्लिश अंग्रेजी फिर भारत आया था और फिर बांग्लादेश गया था और बांग्लादेश में बंगाली बंगाली भाषा एक्सेप्ट हुई फिर वो भारत वापस आया प्रचार करने के लिए और फिर हिंदी ऐसी थोड़ी थोड़ी बोलता हूँ आप सभी भारतवासियों की कृपा से है ज्ञान मूद्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसे अच्छा हरे कृष्ण कौन से तो ये इसकॉन संघ का उद्देश्य शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करना पूरे दुनिया में आ, शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करना इस्कॉन का मतलब International Society for Krishna Consciousness, Hindi name, Antarastria Krishna Bhavanamrit Sangh. Should Krishna bhakti, should should Krishna bhakti, should Krishna, Krishna bhakti ka matlab anjabhilashita shunyam ganaka madyanavitam anukulyena Krishna anusila nam bhakti rutama. Shloka aad kaho ki should bhakti mein. कोई भी भौतिक इच्छा से होना चाहिए व्यक्ति को और ना मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए और ना किसी भोग की इच्छा और जब इस, इस ऐसे मुद्दे के साथ हम लोग भगवान की अनुकूल सेवा करते हैं भगवान की इच्छा के अनुसार जो हम सेवा करते हैं अपने शरीर मन और इंद्रियों से मानी से तब शिकायतें शुरू करती है और हमारा प्रयास है पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार करना भगवत गीता का उपदेश और हरे कृष्ण महामंत्र खस यही दो उपाय के द्वारा गीता प्रचार और हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार इस पंजाब में सिख धर्म बहुत प्रचलित थे और उसमें भी नाम का महात्मा बहुत है गुर, गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसे सुना चलो सिख धर्म में भगवान कृष्णा का नाम बहुत है और एक्चुअली सभी धर्म में <laughs> भगवान और भगवान का नाम जाप और कीर्तन करना एक मुख्य उपाय है विशेषकर खाली युग में क्यूँकी कल युग में जटिल अर्चन खा कही कलयुग कल युग क्या होना है कलयुग का मतलब का युग, बिना कारण से विवाद होते जगह होते आ, क्या तो करना है क्या करना है हरे नाम करना है इसके बारे में बहुत प्रमाण है शास्त्र में जैसे हरे नाम हरे नाम हरे नाम वो केवल करो नास्ते नास्ते नास्ते केवल हरि का नाम हरि का नाम और हरि का नाम ही अवैया अध्याय विष्णु कृत अध्याय विष्णु क्रे का द्वापर तो श्लोक के अनुसार सतयुग में लोग ध्यान करते थे फिर उसके बाद त्रेता में लोग यज्ञ करते थे और फिर उसके बाद द्वापर में लोग मूर्ति पूजा मगर तो कलयुग में इन उपायों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती केवल हरि नाम से प्राप्ति होती है मतलब इस कलयुग में नहीं नहीं वो सब भी करना है लेकिन okay. मुख, मुख्य उपाय है हरिणाम okay. क्योंकि जैसे पूर्व युगों में ब्राह्मणों बहुत निपुण थे बहुत शुद्ध थे लेकिन आजकल इतना शुद्धता हम नहीं मिलते द्रव्यो शुद्ध होना चाहिए स्थान शुद्ध होना चाहिए खाव शुद्ध होना चाहिए लेकिन कलयुग में पूरा वातावरण अशुद्ध है इसलिए हरि नाम ही मुख्य उपाय है दस पंद्रह और इसके साथ जैसे बोला हरिनाम और गीता का प्रचार मतलब ये बहुत से लोग बहुत सारे लोग सोचते है की भक्ति तो चौके ब हाव भावना है, लेकिन इसके साथ गहरा तत्व ज्ञान भी है समझना चाहिए भगवान ये शब्द का क्या मतलब है इसका ज्ञान का अभाव से आज का भारत में बहुत से लोग प्रचार करते हैं मैं भगवान हूँ कितने नकली भगवान है भारत में तो ये भगवान शब्द का क्या मतलब है ज्ञान के अभाव से हाँ हाँ बहुत सारे लोग आते है और प्रचार करते हैं कि वे भगवान हैं लेकिन समझना चाहिए कि भगवान सर्वोपरि है सबाराध्य है वे सभी चीज के बहा है और सभी चीज के अंदर भी है, नहीं, ये तो है इस के से। हाँ, बहुत गलत से प्रसारित है समाज में धर्म के बारे में यही भागवत शब्द का विशेष अर्थ है विशेष परिभाषा है ऐश्वर्य से समाग्रह श्ञान वाय सांग भाग्यंग महिला डिस्टर्ब हो रहा है यही शब्द यदि श्लोक का क्या अर्थ है ऐश्वर्य से समाग्रह भगवान में भगवान कौन है भगवान में एक गुरु है असंख्य मुख्य लक्षण। तो सबसे तो पहले पूर्ण ऐश्वर्य भगवान पूर्ण ऐश्वर्य कोई चीज नहीं है जो भगवान की नहीं है सब उनकी संपत्ति है है पूर्ण ऐश्वर्य दूसरा दूसरा दुणे दुणे है पूर्ण यश है पूर्ण पूर्ण बल पूर्ण बल चौथा चौथा है पूर्ण सुंदरता पूर्ण सुंदरता और पांचवा पांचवा है पूर्ण ज्ञान पूर्ण जन्म छठा छठा है सब कुछ होते है अभी पूर्ण बनाते जाते हैं चौथा होगा और सब, आगे। और सब महान ऋषियों यही सिद्धांत निष्कर्ष किया कि ये सभी लक्षणों कृष्णमय है इसलिए हम कृष्ण को भगवान मानते हैं ये लक्षण सभी कृष्ण कृष्णमय हैं तो कृष्ण के बारे में भी बहुत गलत फैमी प्रचलित हैं क्योंकि कृष्ण को समझना इतना सरल नहीं है वे साधारण ज्ञान और बुद्धि के अतीत है वे एक साधारण मनुष्य जैसे हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। तो इसलिए बहुत से लोग सबसे वे साधारण व्यक्ति हैं। और खोई खोई बोलते बोलते कि कृष्ण कुछ अन्याय भी करते हैं जो अनु अनुचित कार्य भी करते हैं लेकिन सब कुछ समझना चाहिए शास्त्र का परिप्रेक्ष्य सब भगवान कृष्ण सब कुछ जो कहते हैं वो आनंद है। उनकी लीला दिव्या है सब कुछ जो वे कहते है वे सब त्रिगुणों के अतीत है भगवान कृष्ण सत्य गुण थमगुण रजगुण से प्रभावित नहीं है और सब कुछ जो वे करते हैं वो सब इस बहुत खाउमा शंख के अतीत है जैसे भगवान कृष्णा उनकी गोपियों के साथ नाचते हैं, तो यदि एक साधारण व्यक्ति फर स्त्री के साथ नाचते है तो वो साधारण व्यवहार का यध के विरुद्ध है लेकिन समझना चाहिए कि जैसे भगवान और उनका सूर्य पूर्ण चिन्मय हैंग तो भी साधारण नारी नहीं है वही सब भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति है उनकी सनातन सेविका है और इसलिए कि वे दूसरे पुरुषों से विवाहित है वो एक्चुअली वो सही नहीं है वो खाली इस दिव्य लीला की पुष्टि के लिए ऐसी है होते हैं ये बहुत गहरी बात है और समझना तो साधारण लोग के लिए नहीं है जैसे आइंस्टाइन थ्योरी ईक्स एम स्क्वायर सब सकते, बहुत सकते है लेकिन समझना बहुत कठिन है न तो एज एटॉमिक फिजिक्स और थ्योरी ये सब समझने के लिए बहुत बहुत ट्रेनिंग लगना चाहिए तो इस प्रकार कृष्ण लीला ये शास्त्र और शास्त्र का सिद्धांत का चरम विषय है और उसमें प्रवेश करने तो पहले एकदम मन और बुद्धि एकदम शुद्ध होना चाहिए बहुत वर्षों में <coughs> आचार्य की सेवा करना चाहिए और शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए फिर ये सब रहस्यों में हम प्रवेश कर सकते सब बोल सकते हैं कृष्ण रासलूला करते है जैसे सब बोल सकते है ईकोज एम सी स्क्वेर लेकिन ये बहुत गहरा रहस्यो में उसमें प्रवेश करना भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्तों की कृपा से संभव है to so english mein i kahavate hai fools rush in where angels fear to tread kaise bolte hain hindi mein <laughs> murk low ko chahiye raha jana jismein pravin log sankuch karte hain matlab bahut sanyasi rishi muni pandits भारत का इतिहास में जो भगवान श्री कृष्ण को ऐसे कोई मंथर कोई निंदा नहीं की और लोग जो शास्त्रज्ञानी नहीं है कृष्ण की निंदा करते हैं जो प्रवीण है जो शास्त्रज्ञानी है ऐसी बात नहीं बोलते हमसे दूर है जुड़े तो नहीं 75 से इसमें है क्रिश्चियन इस फैमिली में जन्म लिया था लेकिन जन्म लिया क्रिश्चियन फैमिली में क्रिस्चन लेकिन क्या हुआ तो बचपन में भी कुछ संदेह था क्योंकि ऐसे बोलते है कि अगर कोई इस जीवन में जीसस को विश्वास नहीं करते तो चिड़काव नरक रहना पड़ेगा तो ऐसे सोच की कि कैसे कि कि किस्प का भगवान है तो भगवान दया माय होना चाहिए अगर एक बार गलती करना है तो हमको और भी अवसर देना चाहिए मायने आपने आप विश्वास किया कि ये वी इनकानेशन पुनर्जन्म होता है ऐसे सोचो कि हम गलती करने वाले हैं तो जरूर भगवान हम और जन्मों में और भी अवसर देते हैं। तो ऐसे जब भगवत गीता का ज्ञान मेला तो सर समझ के कि यही सही ज्ञान है और कि भगवान है तो वो अच्छा क्रिश्चियन धर्म है लेकिन भगवान कौन है और हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ तो ज्ञान तो ज्यादा नहीं है तो so एक्चुअली ये वैष्णव धर्म, धर्म है ये पूर्ण क्रिश्चियन धर्म है जीसस ईश्वर के पुत्र बोलते बहुत या प्रतिनिधि है उन्होंने कहा लव गॉड भगवान को प्रेम करो और इस वैष्णव धर्म में हम दासरे को व्यवहारिक ज्ञान में उतरे है तो भगवान कौन है और कैसे उनको प्रेम करना तो एक्चुअली में क्रिश्चियन धर्म को उपेक्षा नहीं किए रिजेक्ट नहीं किए नहीं इस जो जीसस बल उसका पूर्ण रूपा मिलते इस मिलते धर्म में वो मतलब वो धर्म जो अस्पष्ट है क्रिश्चियन धर्म में तो पूरा स्पष्ट है इस परिश्रम धर्म में। धर्म लोग पसंद करते हैं। है नहीं एक्चुअली क्रिश्चियन जो पंडित थे, थे। वही सब जानते हैं कि एक्चुअली जीजस वेजिटेरियन थे Jesus. जी वही एक्चुअली यही इतिहास है कि मतलब एक सेक्ट क्या बहुत है वो एक संप्रदाय था उस समय फैलेस्टाइन में एसिन बोलते है तो जीसस के पिता माता जोसेफ थे और वो ऐसी संप्रदाय में सब शाकाहारी थे शाकाहारी थे और पुनर्जानना को मानते थे सो है कि जीसस वेजिटेरियन थे जीसस भी क्रिश्चन को जो बहुत यहाँ रिसर्च है कि जीसस बहुत साल भारत में थे बाइबल में जीसस का वो क्या बारह बारा साल वर्ष से तीस साल उसमें अठारह साल जीसस का जीवनी में तो पूरा मिसिंग है बाइबल में नहीं है तो खातिथ थे कि उस समय जीसस भारत गए थे बहुत प्रमाण है एक्चुअली इसके बारे में तो जीसस तो सब कुछ जानते थे लेकिन उससे में सब कुछ नहीं बता है क्योंकि लोग बाइबल में यही बात है कि तुम लोगों को बहुत कुछ बोलना है कि तुम वो सब सुनने के लिए योग्य नहीं है इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ सुन हम तो जीजस को पूरा सम्मान देते हैं लेकिन जीसस का नाम में जो चौथ हाँ, है जो जो उनका नाम में चलता है, है वो उस, उसको हम नहीं देते, नहीं <laughs> देते हैं लेकिन जीसस को नहीं नहीं वो जीजस ऐसे भी नहीं बोले जीसस स्वयं ऐसे नहीं, नहीं बोले कि मैं स्वयं भगवान हूँ बोले नहीं, नहीं नहीं अच्छा ऐसा है बताओ काम कैसे तो स्थानीय भक्तों से पूछना चाहिए मैं नहीं आया था मैं थोड़ा आज हाँ वो पहली बार आज सुबह हम क्या गोल्डन टेंपल मेल भाई नए पहली बार बैठो बैठो आप सब बैठो बताला नहीं बताना चाहिए बताला है में क्या घोटाला तो में इस मौन का क्या स्तर है कैसे चल रहा है ये पूछना आप क्या तो घोटाला में इस मौन का जो मुख्य उद्देश्य है इस मौन का कृष्ण शुद्ध भक्ति का वितरण करना वो गुरु महाराज की कृपा से श्री की कृपा से वो हम ये प्रयास कर रहे हैं भगवान का जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान है वो हर लेकिन, जीव, जीव तक लेकिन क्या हो रहा है ऐसा मतलब प्राथमिक स्तर में है हमारा प्रचार है ऐसा तो हम क्या हम कहते, कहते हैं जीने का प्रयास कर रहे हैं हर रविवार को हर रविवार को हम सब लोगों के लिए दो प्रोग्राम करते हैं एक सवेरे ग्यारह बजे करते हैं जो के ये, ऐसए बाबा कॉलेज के पास खुजबी गेट में और एक भंडारी माला में करते हैं शाम को चार बजे और उसके अलावा हरी नाम जिसको यहां पे पंजाबी में प्रभात करी बोलते हैं वो हम रोज नित्य छ बजे से तक हैं बजे से आठ बजे तक हम अलग अलग एरिया में जाते के अच्छा आज हम इधर गए हैं कल हम तो गए हैं इस तरह से बहुत लोग हमारे बहुत लोग होते हैं तो ये घर घर में भगवान का नाम पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे लोग ये जान सकें कि कृष्ण भगवान क्या हैं लोगों को भक्ति प्राप्त हो और यात्रा हाँ अभी उनती तारीख को उन्नति रूम <coughs> यहाँ पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो ओडिशा में होती है हर साल वो कटाला के इतिहास में पहली बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यहाँ हो रही है जिसमें लोगों को ये अवसर मिलेगा जो कि पुराण में लिखा है कि जो रथ के दर्शन करता है या रथ के दृश्य को खींचता है या भगवान के लिए उठेड़ा होता है उसका भगवान के धाम में वास होता है शरीर के बाद। तो ये प्रयास है कि सब लोग भगवान के धाम में जाएं, इस नश्वर संसार को हमेशा के लिए छोड़ें तो क्योंकि यहां तो दुखी दुख है बहुत तेजी कन्वर्शन हो गई हिंदू लोग क्रिश्चन धर्म ओ बे कोई प्रयास किया जा रहा थोड़े संस्था वालों सारा प्रयास उसी के ये है की जब हम अपनी भगवत गीता को सही तरीके से समझ जाएंगे तो हम भगवान जान जाएंगे की तो भगवान क्या चाह रहे हैं भगवान की चाहना क्या है हमसे क्या चाहते हैं तो अपने आप अवेयरनेस अवेयरनेस ज्यादातर जी है वो पिंडाले नहीं कट है पिंडालय की प्रयास करते जा है तो हम गाँव गाँव जाकर के हरिनाम का हमारा देखिए हम बहुत से गाँव में गए हैं वहाँ जाकर के हरिनाम किया है और यहाँ पे हमारे पद भी आते हैं जो कि हरिनाम गांव-गांव जाकर के गांव में डेरा लगाते हैं गाँव पे रहते हैं हर 10 किलोमीटर के बाद एक रात ले जाते हैं गांव में और गांव में इतनी सेवा होती है उन लोगों की लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं भगवान साथ में होते हैं तो हम लोग भी गाँव गाँव जाकर <स्थ> हरिनाम करते हैं गाँव में प्रोगणाम करते हैं लोगों को बताते हैं कि ये भगवान हमारे जो भगवत गीता में ये भगवान ने उपदेश दिए हैं इसको आप समझो तो लोग बहुत उत्साह से समझते हैं इस बात पंजाब के बीच कितनी देर तो इस कॉम अपना काम शुरू किया पंजाब में तो नहीं बटाला में जो इस का शुरू हुआ है ये दो साल पहले हमने शुरू किया था और दो साल पहले से हम प्रचार कर रहे हैं दो साल दो साल के बिच दो हजार छह शुरू दो साल किसी एक बंदे जरा हिन्दू धर्म छ्रिश्चन धर्म चले गए किसी एक बंदे संस्था वापस हिन्दू धर्म पाई देखिए ऐसा है कि अभी ऐसा मैं तो कोई मेरे नॉलेज में नहीं है कि ऐसा कोई प्रॉपर एक किसी आदमी का वो देखे ऐसे बहुत से लोग इस ज्ञान को समझने का प्रयास किए हैं और वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये ज्ञान बिल्कुल सही ज्ञान है भगवान साक्षात भगवान जो बोल रहे हैं उससे ऊपर क्या ज्ञान हो सकता है आप भी समझते हैं कि एक तो मैं अपनी बुद्धि से कोई ज्ञान दे रहा हूं तो वो उसमें कोई त्रुटि भी हो सकती है एक तरह भगवान स्वयं बोल रहे हैं जैसे कि भगवत गीता में बार बार लिखा है श्री भगवान महाराज तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं तो वो ज्ञान तो परफेक्ट है ना उसमें कोई त्रुटि नहीं दिल एक बार कुछ दिन गले एक प्रश्न उठाया था जो इस कर्म के विरूद्व था आपको शायद पता चल दिया होगा हाँ लेकर किसी भी पत्रकार भाई देव वो छापा गई जी जी वो किसको आ गया कैसे आ गया क्या तो अभी महाराज जी उसी के बारे में भारत ने बड़ा क्लियर बताया कि जो भगवान को जानता ही नहीं है जिसको पता ही जिसको शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है जिसको जिसने, जो बहुत से ऐसे लोग हैं, जो यही नहीं जानते कि भगवद गीता और भागवतम अलग अलग है भगवत गीता भगवान की वाणी पंद्रह पंद्रह नंबर इतने गीता ये पंद्रह नंबर इतने पद ये देखा है चलो किसी पत्रकार ने शबाच बात नहीं है हाँ, तो वो वो, वो, वो, वो, वो इस को बदनाम करने के लिए पर्सनल किसी का कोई द्वेश अगर हो सकता है तो इस प्रकार का कोई मूर्ख वो कहते हैं राम नाम बढ़िया है कृष्ण तो राम राम राम तो <laughs> राम राम लग तो जाए से इतने सर राम नाम नहीं करते क्योंकि नाम नाम तो हम हारोज बार बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करते राम और कृष्ण भेद कर रहा है तो ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है वो तो भेद है नहीं भगवान भेद राम और कृष्ण <laughs> लेकिन बात है ये की ये वो पर्सनल किसी वो, वो का कुछ होगा हमारे साथ नहीं है अच्छा तो जानते भी नहीं हमारे साथ मीटिंग तो में आज तक नहीं हुआ अच्छा लेकिन कोई उनका पर्सनल है हम इतना जानते हैं क्या है व्यक्ति है जो मतलब उसका खुद का नाम नहीं लगते काफी साहस नहीं है खुद का नाम लगना तो ऐसे अज्ञात हाँ, राम राम। अगर एक राम भगत अग, हाँ, अगर एक उसमें, राम अगर उसमें इतना साहस हो तो कुलकर के सामने आना चाहिए और उसे ले हमसे, हमसे आगे डिस्कस करें पूछे बताएं हम बताएंगे उसे ले गया एक राम बगना ले गया हमें तो पता है तो साहस नहीं है तो चलते हैं किसने ले गया हमें पता है किससे लेकर इतना किसकी वो लिखाई है कौन हमें देखे गया लेकिन उसमें एक राम भगत तो ये डरने की क्या बात है जब आदमी इतना बड़ा अपना अनाउंस कर रहा है तो उसको डरने की क्या जरूरत है एक तरफ हो होगी और दूसरी तरफ हरे कृष्ण ठीक है सबको